तो तर्क संग्रह में लक्षण प्रकरण की चर्चा हम लोग कर रहे हैं गुण गुण-लक्षण प्रकरण में बुद्धि नाम के गुण की गुण के लक्षण की तथा भेद की चर्चा हो रही है बुद्धि का ही दूसरा नाम ज्ञान है और ज्ञान 24 गुणों में से एक गुण है और वह आत्मात्र वृत्ति है आत्मा का विशेष गुण है कौन बुद्धि और इसके अवानतर दो भेद बताए गए थे स्मृति अनुभव संस्कार मात्र जन्य ज्ञान को कहा जाता है स्मृति और अनुभव कहा जाता है स्मृति भिन्न ज्ञान को और स्मृति भिन्न ज्ञान जो अनुभव है उसके अमांतर दो भेद यथार्थ अनुभव और यथार्थ अनुभव यथार्थ अनुभव का लक्षण है तद्वती तत्प्रकार को अनुभव यथार्थ तद्वती में जो सप्तमी है वह विशेष्य अर्थ में है इसलिए तद्वती का अर्थ निकलेगा तद्वत विशेषक और तत्प्रकारक अनुभव का मतलब जो रजतत्ववान रजत को विशेष्य के रूप में विषय बना दे और रजतत्व को विशेषण के रूप में विषय बना दे ऐसे अनुभव को कहा जाता है रजतत्ववध विशेष्यक रजतत्व प्रकारक अनुभव जिस अनुभव का विशेषण के रूप में विषय रजत है और विशेष्य के रूप में विषय रजतत्ववती रजतत्ववत रजत है उसे कहा जाएगा यथार्थ अनुभव उदाहरण के तौर पर बताया इदम रजतम ये उदाहरण में लक्षण घटाया और अयथार्थ अनुभव किसको कहा जाएगा तो कहा कि तद अभावती तत्प्रकार को अनुभव अयथार्थ तद अभावती में तत्शब्द से लेना है रजतत्व को तद अभाव शब्द से लेना रजतत्वाभाव को और तद अभावत शब्द से लिया जाएगा रजतत्व का अभाव जिसमें रहता है उस पदार्थ को तो रजतत्व का अभाव कहाँ रहता है सुक्तिका में तो सुक्तिका को कहा जाएगा रजतत्व अभावती सुक्तिका हुई और यहाँ पर भी तद अभाववती में जो सप्तमी है अर्थ में है इसलिए अर्थ निकलेगा रजतत्व अभाववद विशेष्यक रजतत्व प्रकारक अनुभव अयथार्थ अनुभव है ये अयथार्थ अनुभव का लक्षण होगा जिसमें रजतत्व रजतत्व अभाववान सुक्ति का विशेष्य के रूप में विषय बन रही हो और रजतत्व विशेषण के रूप में विषय बन रहा हो ऐसा अनुभव अयथार्थ अनुभव कहा जाएगा इसी अयथार्थ अनुभव का दूसरा नाम है भ्रम अध्यास ये नाम है भ्रम नाम है तो ये कहा कि तद अभावती तद को अनुभवो अयथार्थ यथा सुक्तो रजतम इति ज्ञानम सव्रमाच्य अप्रमा इति अप्रमा कहो भ्रमकहो प्रमा को अप्रमा कहा जाएगा अयथार्थ अनुभव को यानी भ्रम को अनुभव है लेकिन यथार्थ अनुभव नहीं है परमारूप नहीं है तो वो हो गया भ्रमात्मक अनुभव है अग्यान सकते। सकते। नहीं नहीं अज्ञान नहीं भ्रम जैसे रस्सी सर्प के रूप में दिख रही है तो सर्पत्व तो अभावती रज्जू में सर्पत्व तो प्रकारक ज्ञान तो सर्पत्व तो अभावत् रज्जु विशेष्यक और सर्पत्व प्रकारक ज्ञान ये हो गया अयथार्थ अनुभव सर्प को देख करके सर्प का ज्ञान वो यथार्थ अनुभव प्रमा कहलाएगा रज्जु में सर्प का ज्ञान वो भ्रम कहलाएगा अयथार्थ अनुभव कहलाएगा अब जो ज्ञान था उसके अवान्तर दो भेद बताए गए थे स्मृति अनुभव अनुभव के भी दो भेद बताए गए थे यथार्थ अयथार्थ अब यथार्थ अनुभव के चार भेद बताए जा रहे हैं ये कहते हैं कि यथार्थ अनुभव भेदा तो यथार्थ चतुर यथार्थ अनुभव चार प्रकार का हैं वे चार प्रकार कौन हैं तो कहते प्रत्यक्षातमित शाब्देदा <laughs> तो प्रत्यक्ष यथार्थ यथारुभवतुर्विध यथार्थ अनुभव एक पद है और चतुर्विध दूसरा पद है तो यथार्थ अनुभव का लक्षण क्या बताया था तदवती तत्प्रकार को अनुभव यथार्थ इसी को प्रकारांतर से बोलना होगा तो तदवत विशेष्यक तत्प्रकारक अनुभव यथार्थ अनुभव और यथार्थ अनुभव का ही दूसरा नाम है प्रमा और इस यथार्थ अनुभव के चार प्रकार चतुर्विध यथार्थ अनुभव चार प्रकार का है विशेष्यक तत्प्रकारक इस लक्षण से लक्षित यथार्थ अनुभव चार प्रकार का है वे चार प्रकार कौन है तो कहते हैं प्रत्यक्ष एक प्रकार दूसरा अनुमिति तीसरा उपमिति और चौथा शब्द। ये भी पूरा एक पद है प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शाब्द भेदात इसमें द्वंद्व गर्भ तत्पुरुष समास हुआ प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, प्रत्यक्षपमतिशाद इन चार शब्दों में द्वंद्व समास हुआ पहले इति प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अतिपमति शाब्द प्रत्यक्षातिपमतिशादा स्मारत शब्द भेदात तो ऐसा और भेद शब्द दो के अंत में होने से प्रत्येक के साथ जुड़ेगा प्रत्यक्ष भेदात तो, अनुमिति भेदात तो, उपमिति भेदात तो, शब्द भेदात तो ऐसे तो ये चार भेद हो गए यथार्थ अनुभव के पहला भेद है प्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष अनुभव दूसरा अनुमिति रूप अनुभव तीसरा उपमिति रूप अनुभव और चौथा शाब्द रूप अनुभव प्रत्यक्ष प्रमाण से जो अनुभव हुआ उसे प्रत्यक्ष अनुभव कहा जाएगा प्रत्यक्ष शब्द तीन के लिए आता है प्रमाण के लिए भी इसमें क्या प्रमाण है तो कहे प्रत्यक्ष प्रमाण है और प्रत्यक्ष प्रमाण कौन है इंद्रिया चक्षरादि बाह्य पांच ज्ञान और अंतकरण इसे छह इंद्रियों को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है और इंद्रिय जन्य ज्ञान को भी कहा जाता है प्रत्यक्ष अनुभव इंद्रियों को कहा जाता है प्रत्यक्ष प्रमाण और इंद्रियों से जन्य ज्ञान को कहा जाता है प्रत्यक्ष अनुभव और उस ज्ञान के विषय को कहा जाता है प्रत्यक्ष विषय घट प्रत्यक्ष हैं मतलब प्रत्यक्ष का विषय है तो तीनों के लिए प्रत्यक्ष शब्द आया न ज्ञान के लिए और विषय के लिए और ज्ञान के साधन के लिए ज्ञान का साधन है ओ इंद्रिया उन्हें भी प्रत्यक्ष कहा जाएगा और उनसे हुआ ज्ञान वो भी प्रत्यक्ष है घटोयम इत्यादि चक्षरादि इंद्रियों से हुआ ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाएगा और इस ज्ञान का विषय घट वो भी प्रत्यक्ष कहलाएगा तो तीन के लिए प्रयुक्त होने वाले प्रत्यक्ष में से यहाँ प्रत्यक्ष शब्द किसके लिए आया प्रमाण के लिए कि विषय के लिए ज्ञान के लिए हाँ तीन में से ज्ञान के लिए आया है क्योंकि ज्ञान का भेद बताया जा रहा है ना, यथार्थ ज्ञान के भेद बताए जा रहा है। यथार्थ अनुभव के भेद बताए जा रहे हैं चार तो उसमें से प्रत्यक्ष भी प्रमाण नहीं समझना इंद्रिया ये यथार्थ अनुभव का भेद नहीं है विषय यानी प्रकार नहीं है और घटादी भी इनको भी प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कहा जाएगा अभी तो प्रत्यक्ष अनुभव कहा जाएगा इंद्रिय से जो घटादी का ज्ञान हुआ वो यहाँ पर प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ निकलेगा प्रत्यक्ष प्रमा वो है यथार्थ अनुभव का पहला भेद प्रत्यक्ष यथार्थ अनुभव और दूसरा है अनुमिति तो ये तो ज्ञान के लिए ही प्रयोग में आता है अनुमिति शब्द और प्रमाण के लिए अनुमान शब्द का प्रयोग होगा और विषय के लिए अनुमेय पर्वत में वन्नी ज्ञान ये अनुमिति प्रमा है धूम को देख करके पर्वत में वन्नी ज्ञान हुआ पर्वत में धूम का ज्ञान तो प्रत्यक्ष और धूम दर्शन से जो पर्वत में वन्नी ज्ञान हुआ वह अनुमिति रूप यथार्थ अनुभव है उसे अनुमिति प्रमा कहा जाएगा धूम ज्ञान को नहीं वो तो प्रत्यक्ष अनुभव होगा पर्वत में जो धुआं दिख रहा है वो आँख से दिख रहा है इसलिए वो हो जाएगा प्रत्यक्ष यथार्थ अनुभव और उस धूम दर्शन रूप प्रत्यक्ष अनुभव से पर्वत में धूम के कारणभूत अग्नि का एक अनुभव हो रहा है वो अनुमिति रूप अनुभव है यथार्थ अनु अनुभव रूप अनुमिति है तो वो अनुभूति का दूसरा अनुभव का यथार्थ अनुभव का दूसरा प्रकार हुआ अनुमिति और उसके विषयभूत वन्नी को कहा जाएगा अनुमेय अनुमिति ये यथार्थ अनुभव यानी ज्ञान हुआ और अनुमिति रूप ज्ञान के विषय को कहा जाता है अनुमेय अनुमिति का विषय और अनुमिति का साधनभूत जो प्रमाण उसे कहा जाता है अनुमान तो यहाँ साधन के लिए अलग शब्द हैं अनुमान शब्द ज्ञान के लिए अनुमिति शब्द और विषय के लिए अनुमेय शब्द ऐसे प्रत्यक्ष में नहीं प्रमाण भी प्रत्यक्ष ज्ञान भी प्रत्यक्ष और प्रमेय भी प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमेय कहा जाएगा विषय अनुमिति के साधन को अनुमिति का कारणभूत जो प्रमाण उसे अनुमान प्रमाण कहा जाएगा ऐसे उपमिति हाँ वो अनुमान कौन होगा तो कोई कोई कहते हैं व्याप्ति ज्ञान अनुमान प्रमाण है जो धूम में वन्य के व्याप्ति का निश्चय होने से पर्वत में की अनुमिति होती है अनुमिति रूप प्रमा होती है तो व्याप्ति ज्ञान को कहा जाएगा प्रमाण और कोई कोई कहते हैं साध्य व्याप्य हेतु का पक्ष में निश्चय इसे परामर्श ज्ञान कहा जाता है इस परामर्श ज्ञान को कहा जाता है अनुमान कुछ लोगों के मत में तार्किकों में भी अलग अलग मत है ना तो दोनों में अंतर है एक व्याप्ति ज्ञान को व्याप्ति तो विशेषण है हेतु का और व्याप्ति विशिष्ट हेतु का पक्ष में ज्ञान ये परामर्श ज्ञान कहलाता है ये परामर्श ज्ञान कहलाएगा उसमें जो है व्याप्ति ये हेतु के विशेषण के रूप में विशेष ज्ञात होगी विषय बनेगी और व्याप्ति ज्ञान में व्याप्ति प्रधान रहेगी मुख्य रहेगी वहाँ गौण हो जाती हैं विशेषण बन जाती हैं तो जैसे अनुमिति का हुआ ऐसे उपमिति ये भी एक यथार्थ अनुभव का दूसरा लक्षण है दूसरा प्रकार है यथार्थ अनुभूति और यथार्थ अनुभव का जो तीसरा लक्षण है उपमिति तीसरा प्रकार यहाँ पर भी उपमिति ये प्रमा के लिए यथार्थ अनुभव के लिए यानी ज्ञान के लिए शब्द प्रयोग होगा और विषय के लिए उपमेय जैसे अनुमिति अनुमेय और अनुमान ऐसे उपमिति उपमेय उपमान उपमिति कहा जाएगा ज्ञान को और उपमिति ज्ञान के विषय को कहा जाएगा उपमेय और उपपति उपमिति ज्ञान के साधन को कहा जाएगा उपमान वो प्रमाण होगा ऐसे शाब्द प्रमा, ये यथार्थ अनुभव का चौथा प्रकार है गो सदृश गवय ये उदाहरण आएगा उपमान खंड में आएगा तो शाब्द प्रमा तो शाब्द एक ज्ञान है शाब्द शब्द का अर्थ निकलेगा शाब्द प्रमा यानि यथार्थ अनुभव यथार्थ अनुभव का चौथा जो प्रकार है उसको बताने वाला शब्द है शाब्द चौथे यथार्थ अनुभव को कहा जाएगा शाब्द इस शब्द से और शाब्द प्रमाण है ज्ञान है और उसका प्रमाण है शब्द शब्द प्रमाण से जो ज्ञान हुआ उसे शाब्द ज्ञान कहा जाता है लोग में कहते हैं ना खाली शाब्द ज्ञान से काम नहीं बनता अनुभव ज्ञान होना चाहिए याने प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए वह अनुभव का प्रत्यक्ष के लिए अनुभव मानता हैं यद्यपि ये शब्द भी एक अनुभव है फिर ये अनुभव के दो प्रकार होते हैं प्रत्यक्ष अनुभव अनुभव ये तीन फिर परोक्ष अनुभव कोटि में चले जाते हैं उपमिति भी अनुभव है लेकिन परोक्ष अनुभव है अनुमिति भी अनुभव है परोक्षानुभव है शब्द भी अनुभव है वो परोक्ष अनुभव है और कहीं कहीं शब्द से भी प्रत्यक्ष अनुभव होता है जब शब्द प्रमाण का विषय समीप होता है दशमस्तोमसी इस वाक्य से दसवें का ज्ञान प्रत्यक्ष होता है क्योंकि जिसको समझाया जा रहा है वो स्वयं ही दसवा है और वो शब्द से हुआ तो शब्द से प्रत्यक्ष भी होता है लेकिन ये लोग परोक्ष ही मानेंगे शब्द प्रमा यह परोक्ष प्रमा है वेदांत में अपरोक्ष अपरोक्ष भी होता है शब्द से तो शब्द है प्रमाण शब्द ज्ञान का साधन उसे शब्द कहा जाएगा शब्द प्रमाण कहा जाएगा और शब्द प्रमाण से हुए यथार्थ ज्ञान को कहा जाएगा शब्द प्रमा और उसके विषय को कहा जाएगा शब्द प्रमा का जो विषय है उसे क्या कहा जाएगा हाँ? <laughs> सब जगह तत्व महावाक्य ही आएगा वेदांत में आएगा अभी आप वेदांत नहीं पढ़ रहे हैं तर्क पढ़ रहे हैं तो शब्द हुआ प्रमाण शब्द हुई प्रमा और उसका जो विषय है शाब्द ज्ञान का उसे क्या कहा जाएगा आ? शाब्दे ना नहीं नहीं शब्द प्रमा विषय ऐसा कहो शब्द प्रमा विषय शाब्द प्रमेय शब्द प्रमेय या तो वाच्य या लक्ष्य ऐसा कह सकते हैं शाब्देय नहीं वाच्य शब्द वाच्य, या शब्द लक्ष्य वाच्य और लक्ष्य दो प्रकार का होता है ना शक्य वाच्य लक्ष्य इन नामों से कहा जाएगा शब्द प्रमा के विषय को जो शब्द का वाचार्थ होगा या लक्षार्थ होगा उसका ना शब्द से ज्ञान होगा क्या क्या कह रहे हैं विषय को तो कह रहा हूं वाच्य लक्ष्य इन नामों से अभिधेय अभिधेय लक्ष्य इन नामों से कहा जाता है शब्द प्रमा के विषय को शब्द या तो अपने वाचार्थ का ज्ञान कराएगा या तो लक्षार्थ का ज्ञान कराएगा तो यदि शक्ति वृत्ति से ज्ञान हो रहा है शब्द से तो शब्द प्रमा का विषय अभिधेय बनेगा वाच्य अभिधेय वाच्य और यदि लक्षणा वृत्ति से शब्द से ज्ञान हो रहा है तो माना जाएगा शब्द लक्ष्य उसका ज्ञान होगा हो। इसलिए प्रमेय को अभिधेय शब्द प्रमा के प्रमेय को अभिधेय या लक्ष्य इन दो नामों से कहा जाएगा ये ध्यान में तो यहाँ इस प्रकार यथार्थ अनुभव के चार प्रकार हैं उसमें बताया जाएगा प्रत्यक्ष अनुभव किसको कहा जाएगा अनुमिति अनुभव किसको कहा जाएगा उपमिति अनुभव किसको कहा जाएगा इनका अलग अलग लक्षण आएगा जैसे पहले सामान्य रूप से बुद्धि का लक्षण आया यानी ज्ञान सामान्य का लक्षण आया सर्वव्यवहार बुद्धिर ज्ञानम, और फिर उसके दो भेद बताए स्मृति अनुभव स्मृति का भी अलग लक्षण बताया जो केवल स्मृति में रहेगा अनुभव में नहीं रहेगा और स्मृति भिन्न ज्ञान को कहा गया अनुभव फिर अनुभव के दो भेद यथार्थ अयथार्थ यथार्थ के का लक्षण फिर बताया और यथार्थ अनुभव का जो लक्षण है वो इन चारों में घटेगा प्रत्यक्ष में भी घटेगा अनुमिति में भी घटेगा उपमिति और शाब्द तभी तो यथार्थ अनुभव का भेद माना जाएगा यथार्थ अनुभव तभी कहेंगे ना जो जिसके ये प्रकार हैं उसका किया हुआ लक्षण सब प्रकारों में घटना चाहिए तब तो उसका प्रकार होगा प्रकार तो एक अवान्तर घटक है ना तो जिसका लक्षण किया उसमें घटना चाहिए तो यथार्थ अनुभव के लक्ष्य कितने हैं चार वो कौन जब लक्षण कहते हैं तो लक्ष्य हो जाता है यथार्थ अनुभव के का लक्ष्य कौन है जो लक्षण किया यथार्थ अनुभव का उसका लक्ष्य कौन है यथार्थ अनुभव और यथार्थ अनुभव कितने प्रकार का चार प्रकार का तो चारों के चारों यथार्थ अनुभव के लक्षण के लक्ष्य बनेंगे ना यथार्थ अनुभव का लक्षण उनमें घटना चाहिए प्रत्येक में तो प्रत्य यथार्थ प्रत्यक्ष प्रमा में भी यथार्थ अनुभव में भी घटेगा उपमिति में भी घटेगा अनुमिति में भी घटेगा शाब्द में भी घटेगा तब उसे यथार्थ अनुभव का प्रकार माना जाएगा ना नहीं तो प्रकार कैसे होगा ये कह रहा है ये चारों में घटता है तो चारों में कल घटा करके दिखाना फिर आगे का पाठ चलाएंगे शब्द कहा जाता है उसे शब्द प्रमा को कहा जाएगा और प्रमाण को शब्द कहा जाएगा और प्रमेय को अभिधेय लक्ष्य इन नामों से कहा जाएगा ओम